संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व उच्च और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले वाले तथा बंधन मुक्ति एवं देने शुभ कर्मों का वर्णन पार्वती ने पूछा भगवान एक संशय है ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन चार वर्णों की सृष्टि की है उनमें से वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शुद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं तथा शुद्ध वैश्य और छत्री किस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं आप मेरी इस शंका का समाधान करें महेश्वर ने कहा देवी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है ब्राह्मण छत्री वैश्य और शुद्ध ये चारों वर्ण मेरे विचार से प्राकृतिक अर्थात स्वभाव सिद्ध है इतना अवश्य है कि द्विज कर्म करने से अपने स्थान से अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए यदि क्षत्रिय तो तो सेवन करता है वह ब्राह्मणत्व तो से भ्रष्ट होकर छत्री योनी में जन्म लेता है इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व तो को पाकर अपनी मंद बुद्धिता के कारण लोभ मोह का आश्रय ले सदा वैश्यों के कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है अथवा यदि वैश्य शुद्ध के कर्म अपनाता है तो वह भी शुद्धत्व को प्राप्त तो होता है ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि के कर्म अपनाता है तो जीते भी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है उसके बाद वह शुद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है यदि ब्राह्मण छत्री अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शुद्ध का काम करने लगे, तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वन संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में की योनि में जन्म लेता है जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है देवी ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है किसी समुदाय का श्राद्ध का जन्ना शौच का दुष्ट पुरुष का और शुद्ध का अन्न भी निषिद्ध है उसे कभी नहीं खाना चाहिए यह पितामह के श्रीम का वचन है अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए यदि पेट में शुद्ध का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न रहा हो? उसे शुद्र की जोनी में जन्म लेना पड़ता है जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है शराबी ब्रह्मत्यारा शुद्र कर्म करने वाला चोर व्रत भंग करने वाला पापी, लोभी, कपटी, व्रत का का पालन न करने वाला, जाति के स्त्री स्वाध्यायी अर्थात जिस बर्तन में भोजन बनावे उसी में खाने वाला सोमरस बेचने वाला और निज जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है जो गुरु की सैया पर पैर रखता गुरु से रोह करता और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है वह ब्रह्मवेत्ता होने पर भी से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शुद्ध भी ब्राह्मण को प्राप्त होता है साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शुद्ध भी यदि जितेंद्र होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतकरण को शुद्ध बना लेता है तो वह द्विज की ही भांति से होता है मेरा तो ऐसा विचार है यदि शुद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो तो वह द्विजाति से भी बढ़कर मानने योग्य है केवल योनि संस्कार शास्त्र ज्ञान और संतति यही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है सदाचार में स्थित रहने वाला शुद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है वही वास्तव में ब्राह्मण है ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए यह बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं भी कही है अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद ग्रहण का का का उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संगीता पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन को जीविका साधन न बनावे जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है देवी शुद्र धर्म चरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण स्वधर्म के त्याग से जाति होकर जिस प्रकार हो जाता है यह गुण रहस्य की बात मैंने तुम्हें बतला दी पार्वती ने पूछा भगवान अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए मनुष्य कैसे कर्म से बंधते मुक्त होते अथवा स्वर्ग पर जाते हैं महेश्वर ने कहा देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो इसीलिए तुमने यह सब प्राणियों के हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है अच्छा अब इसका उत्तर सुनो जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में परायण रहते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वदा है जिनके आसक्ति दूर हो गई है तथा जो मन वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म जो कहीं आशक्त नहीं होते किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयालु है वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं वे वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हैं, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, वाले सबके विश्वास पात्र तथा हिंसा में आचरणों को त्याग देने मनुष्य स्वर्गामी होते हैं जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते पराई स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं जिनका दूसरों दूसरी स्त्रियों के प्रति माता बहन और बेटी की समान भाव रहता है जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है जो अपने ही स्त्री से संतुष्ट रहते ऋतु में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं जो अपनी सचरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते थक नहीं जिनके इंद्रियां काबू में रहती है तथा जो शील को ही श्रेष्ठ हैं वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है राग और द्वेष को दूर करने के लिए ही इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए यह मार्ग दान धर्म और तपस्या से युक्त है शील शौच तथा दया इसका स्वरूप है मनुष्य को जीविका धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म सेल्याण होता है पार्वती ने पूछा भूतनाथ कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है यह बताने की कृपा कीजिए महेश्वर ने कहा जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते आजीविका धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते जिनकी वारी मन को प्रिय लगने वाली किसी को दुख न पहुंचाने वाली पाप विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है तथा जो कभी रूखी कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और करना छोड़ देते हैं सब प्राणियों को समान भाव से देखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं जिनके मुंह से कभी सठता पूर्ण बात नहीं निकलती जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती जो उस समय भी सांत्वनापूर्ण वचन ही बोलते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं देवी यह वाणी का धर्म बतलाया गया है मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा का त्याग करना उचित है उपरुक्त कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करने वाले पुरुष को परम पद की प्राप्ति हो जाती है पार्वती ने पूछा भगवान मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उसकी आयु छीण हो जाती है संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन कितने ही पंडित जान पढ़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि इस प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती है और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं इसका क्या कारण है यह सब बताने की कृपा कीजिए महेश्वर ने कहा देवी कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मर्द लोग के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं वह बता रहा हूं। सुनो, जो का प्राण लेने के लिए लिए, हाथ में डंडा सदा भयंकर सर्वदा उद्विग्न करता रहता है जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है तथा जो चीटी और कीड़ो को भी शरण नहीं देता वह घोर नरक में पड़ता है जिसका स्वभाव इसके विपरीत है वह पूर्व धर्मात्मा और रूपवान होता है हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध, सब प्राणियों का अप्रिय तथा होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है वह नरक में गिरता है और जो हिंसा नहीं करता वह स्वर्ग में जाता है नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य में जन्म लेता है किंतु आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है वह अपने पाप कर्म से बद प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती जो न मारता न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घ मनुष्यों का मार्ग है जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है